की ब्लॉक और दिव्य दृष्टि दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस खेतीबारी के समय गांव के किसान सिरचड़ की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने चाहता जाता को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर कर एक तिहाई काम कर चुके तब कहीं सिरचंद हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई देगा पगडंडी आरोप कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है आज सिरचंद को मुफ्त खोर कामचोर या चटोर कहले कोई एक समय था जब की उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारी बंधी रहती थी उसे लोग पूछते ही नहीं थे उसकी खुशामद भी करते थे अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है सारे इलाके में एक दिन भी समय निकालकर चलो कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचंद से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा माँ हंसकर कहती जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचलने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है तुम्हारी भाभी ने कहा से बनाई इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ ले जाऊ सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती आओ आओ सिरचंद आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पाटी के लिए सिरचन अपनी पनियाली जीव को संभाल कर कहता घी की सुगंध सूंघकर सुग आ रहा हूं काकी नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है सिरचन जाति का कारीगर है मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूंन सांप की तरह फुफकार उठता फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम सिर चन है कामचोर नहीं बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं किंतु बात में जरा भी छाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं तली पघारी हुई तरकारी दही की कढ़ी मलाई वाला दूध इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ डुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा आज तो अब अधकपाली अधर्द से माथा टन रहा है थोड़ा सा रह गया है किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा किसी दिन माने कभी नहीं, नहीं। मोती घास और पटरी की रंगीन शीतल पाटी बांस की की झिलमिलाती चिक सतरंगे डोर के मोढ़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरजन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम, बेकाम का काम समझते हैं लोग बेकाम का काम जिसकी, का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पेट भर खिला दो काम पूरा होने आरोप एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो वह कुछ भी नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं सिरचन को बुलाने वाले जानते है सिर बात करने में भी कारीगर ही है महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात बड़ी बात ही है बिटिया बड़े लोगों की बस बात ही, बात ही बड़ी होती है नहीं तो दो दो पटेल की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बहुनी सिरचन ने मुस्कुरा जवाब दिया था उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी पहली बार ससुराल जा रही थी मानू मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है मानू के साथ मिठाई की पतेली न आए कोई बात नहीं तीन जोड़ी फैशनेबल और की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंस कहा बैरंग वापस इसलिए एक सप्ताह से पहले से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माने देख सिरचंद इस बार नई धोती दूंगी असली मोहर छाप वाली धोती मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देख कर देखते देख ही रह जाए पांच जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया रंगीन सुतलियों से झप्पे डालकर कर वह चिक बुनने बैठा डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी मंजली भाभी से नहीं रहा गया परदे की आड़ से बोली पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती काम में व्यस्त सिर्जन के कानों में बात पड़ गयी बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहूरिया मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है मानू दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है मंजली भाभी का मुँह लटक गया चाची ने फुसफुसाकर कहा किससे बात करती है बहू मोहर छाप वाली धोती नहीं मुंगिया लड्डू बेटी की बिलाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना? दूसरे दिन चिक की पहली पांती में सात तारे जगमगा उठे सात आंखे सत भैया तारा सिरचंद जब काम में मगन होता है तो उसकी जीव जरा बाहर निकल आती है होठो आरोप अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली चिरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई मैं दौड़कर कर माँ के पास गया माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है सिर्फ चिड़ा और गुड़ माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी बोली मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती बुंदिया मैं नहीं खाता का सिरचन के मुंह में चिरा भरा हुआ था गुड़ का ठेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भावे तन गयी मुठ्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गयी सिरचल ने पानी पीकर कर कहा मंजिली बहूरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती पाटती है क्या बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा मंजिली भाभी माँ की तुलारी बहू है माँ तमक कर बाहर आई सिरचंद तुम काम करने आए हो अपना काम करो बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो सिरचंद का मुंह लाल हो गया उसने कोई जवाब नहीं दिया बाँस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई बोली और इधर उधर देख कर कहा सिरजन दादा काम का घर पांच तरह के लोग पांच किस्म की बात करेंगे तुम किसी की बात पर कान मत दो सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया चाची अपने कमरे से निकल रही थी सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचंद ने चाची को अपनी और अचरज से घूरते हुए देखकर कहा छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौ जरदा तो खिलाना बहुत दिन हुए चाची, चाची कई कारणों से पहले एए, ही जली, जली भुनी, भुनी रहती थी सिरजन से। गुस्सा उतारने का आ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता झनकती हुई बोली मस्खरी करता, करता है, है तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में, में आग लगे घर में भी पान और गमकोवा जर्दा खाते हो क्या चटोरे के? मेरा कलेजा धड़क उठा यद परो नास्ती बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए मानो कुछ देर तक, तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया अपनी छुरी हसिया वगैरह समेत संभालकर झोले में रखी टंगी हुई अधूरी चेक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया चाची बड़बड़ाई अरे बाप रे बाप इतनी तेजी कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता आठ रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है इस मुँह झोंसे के न मुंह में लगाम है न आंख में शीश पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी बातर टोली की औरतें सिर पर गठर लेकर गली, गली गली मारी फिरती हैं? मानो कुछ नहीं बोली चुपचाप अधूरी चिक को देखती देख देख दे देख दे रही सातों तारे मंद पड़ गए माँ बोली जाने दे बेटी जी छोटा मत कर मेले से खरीद कर भेज दूंगी मानू को याद आया विवाह में सिरजन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माने ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता वाले मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई मैं सिरचन को मनाने गया देखा एक फटी शीतल पार्टी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है मुझे देखते ही बोला बबुआ जी अब नहीं, अब नहीं, कान, अब नहीं कान पकड़ता, पकड़ता हूँ अब नहीं मोहर छाप वाली धोती लेकर, लेकर, लेकर क्या करूँगा कौन पहनेगा पहने ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भला यह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी अब क्या मैं चुपचाप वापस लौट आया समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है वह अब नहीं आ सकता बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यूँ मानू मानू कुछ नहीं बोली बेचारी किंतु मैं चुप नहीं रह सका चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर गाड़ी आई सामान चढ़ा कर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी बबुआ जी उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा क्या है मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा दौड़ता आया हूँ दरवाजा तो खोलिए मानो दीदी कहाँ है एक बार देखू मैंने दरवाजा खोल दिया सिरचंद दादा मानो इतना ही बोल सकी खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा ये मेरी ओर से है सब चीज है दीदी शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसली खुशी गाड़ी चल पड़ी मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी सिरचन ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए मानू फूट फूट कर रो रही थी मैं बंडल को खोल कर देखने लगा ऐसी कारीगरी ऐसी बारी की रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था आप सुन रहे थे फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस